अरे, आज फिर एक नया टॉपिक लेकर आए हैं आईलेट वैसे हमेशा से एक सवाल था मेरे मन में जब डिफरेंशिएशन में दो फंक्शन होते हैं तो प्रोडक्ट रूल काम आता है लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा कोई सीधा तरीका क्यों नहीं चलता मजेदार बात है इंटीग्रेशन में सच में थोड़ी ट्रिकी सिचुएशन आ जाती है अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो जाए तो सीधे सीधे इंटीग्रेट करना काफी टेढ़ा हो सकता है बस वहीं आईलेट रूल ने एंट्री मारी तो आईलेट का असली काम यही है कि जब दो फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है तब ये हमें गाइड करता है कौन सा फंक्शन पहले लेना है कौन सा बाद में बिना इससे कन्फ्यूजन पक्का है हाँ और ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन में तो सिंपल है लेकिन इंटीग्रेशन में फॉर्मूला थोड़ा घूम फिर के आता है चलिए अगले हिस्से में आईलेट का मतलब ही खोलते हैं ताकि सब क्लियर हो जाए अब नाम बड़ा दिलचस्प है आई एल ए टी कभी लगता है कोई पासवर्ड है कभी कोई कोड। असल में ये हर एक लेटर, एक लेटर खास टाइप के फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ना? बिल्कुल शुरुआत होती है ई से इनवर्शियल फंक्शन जैसे सिंह मैनेजर्ड एक्स टैन मैनेज एक्स फिर आता है एल लॉगिथमिक यानी Log x वाले फंक्शन आ अल्जेब्रिकल, जैसे x, x, x, -x वगैरह, और आखिर में एक्सपोनेंशियल, e जैसे ई e डॉट ये अरेंजमेंट भी कुछ सोच समझ के किया गया है या बस याद रखने के लिए नहीं ये सही में एक प्रायोरिटी ऑर्डर है जब हमें डिसाइड करना होता है कौन सा फर्स्ट फंक्शन बने तो इसी रैंकिंग से तय करते हैं वरना उल्टा कर दिया तो इंटीग्रेशन में फंस सकते हैं पिछली बार अब आईलेट रूल कहता है पहले इनवर्सल फंक्शन आएगा फिर अल्जेब्रिकल तो सिंह मेनस वन एक्स को फर्स्ट फंक्शन और एक्स को सेकेंड फंक्शन मानना चाहिए मतलब अगर क्वेश्चन में लॉग x और एक्सक्वाड्राउ दिया है तो लॉग x पहले आएगा भले ही एक्सक्वाड्राउंड ज्यादा आसान लगे बिल्कुल लॉग x को फर्स्ट फंक्शन लो एक्सक्ट को सेकंड। इसी ऑर्डरिंग से रूल इफेक्टिव रहता है वरना सॉल्यूशन उलझ जाएगा वैसे ये याद रखने के लिए ट्रिक्स भी लोग बना लेते हैं तो जब पहला और दूसरा फंक्शन तय हो जाए उसके बाद फॉर्मूला क्या लगेगा मैंने कुछ डी और इंटीग्रल डिफरेंशियल वाली लंबी लाइनें देखी थीं। सही देखा फॉर्मूला है पहला फंक्शन चेस इंटीग्रल ऑफ दूसरा फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन चेस दूसरे फंक्शन का इंटीग्रल और ये सब डी के साथ यानी पहले बाहर रखते हैं दूसरे का इंटीग्रेशन करते हैं फिर माइनस करके अंदर दोनों ऑपरेशन एक साथ लगाते हैं बिल्कुल और कई बार ये दो तीन बार रिपीट भी करना पड़ सकता है जब तक सिंपल टर्म ना मिल जाए यही तो मजा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी आईलेट रूल में वैसे एक बार ईब्स और -X का इंटीग्रेशन आते ही दिमाग घूम गया था आईलेट रूल ऐसे केस में भी सीधा चलता है क्या यही तो ट्विस्ट है कुछ कुछ केस में जैसे ई और ई साइन एक्स अगर ऑर्डर उल्टा कर दो रूल घुमाने लगता है सॉल्यूशन एक साइकिल में फंस जाता है और वही टर्म बार बार आने लगती है तब ऐसे में क्या करना चाहिए कोई खास ट्रिक? सॉल्यूशन में खुद को फंसता देखो तो वही फंक्शन को बार बार इंटीग्रेट करने की बजाय एलजेब्रिकल को पहले पकड़ो एक्सपोनेंशियल या ट्रिग्नोमेट्रिक को बाद में प्रैक्टिस से समझ आ जाएगी ये फीलिंग ये बात सही है जितने ज्यादा सवाल सोल्व उतना आईलेट अपने आप समझ में आने लगेगा आज की बातचीत के बाद आईलेट रूल का डर तो काफी कम हो गया वैसे आखिरी में एक जरूरी बात तुम्हारी संस्था के बारे में जो सुना वो भी दिलचस्प है हाँ हमारी संस्था गुरुकुल बच्चों को फ्री एजुकेशन देती है अगर किसी को वहां मदद करनी हो तो डोनेशन के लिए क्यूआर कोड भी उपलब्ध है शिक्षा में दिया गया दान वाकई सर्वोपरि है बहुत अच्छा काम कर रहे हो और हां आज का टॉपिक दोस्तों के साथ जरूर शेयर करूंगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अब और आसान लग रहा है शुक्रिया और अगर अगले किसी टॉपिक पर चर्चा करनी हो तो बताना ना भूलें मिलते हैं अगले एपिसोड में जब तक सीखते रहिए बढ़ते रहिए